आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ और पच्चीस नवम्बर 2016 को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस में जहां पर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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग खास विशेष लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर किशोर पुजारी जी हैं जिनसे हम मुलाकात करने वाले हैं और आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर किशोर पुजारी जी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं रेडियो एफएम का स्व आई मीन अभिनंदन करता हूं जो कि जिन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया मुलाकात करने के लिए और हमारे विचार लोगों के सामने आप लोगों के सामने रखने के लिए एक संदी दी उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका डॉक्टर किशोर पुजारी जी मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी जो लिसनर्स हैं इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी पहली बार आपसे मुखातफ़ हो रहे हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए तो मैं चाहूँगा कि आप सभी को अपने बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल मैं डॉक्टर किशोर पुजारी मैं उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके मैं कार्यरत हूँ और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आज तक सामाजिक कार्य में बहुत आगे हैं और गीतांजलि हॉस्पिटल ये ग्यारह बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी रेफरल हॉस्पिटल है जहाँ पर हम लोग गरीब से ले अमीर तक हर एक का इलाज हर किस्म का इलाज सारे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में करते हैं इस्पेशली मैं यहाँ पर विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि गीतानली हॉस्पिटल कैंसर ट्रीटमेंट में और हृदय रोग के उपचार में और घुटनों के उपचार में बहुत आगे हैं इसके साथ साथ जो बच्चों का उपचार और इनफर्टिलिटी इन सारे प्रॉब्लम्स का उपचार गीतांजलि हॉस्पिटल में होता है साथ में गीतांजलि हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी है डेंटल कॉलेज भी है फार्मेसी कॉलेज है दो नर्सिंग कॉलेज है फिजियोथेरेपी कॉलेज है जिनके थ्रू हर साल कई सारे सैकड़ों डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स मार्केट में आते हैं तो पेशेंट को एक हमारा लोगो है हेल्थ इज हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस आता है अच्छे हेल्थ से और हमारी अविरत कोशिश यही है कि हमारे सोसाइटी के हर मेंबर को हम लोग हैप्पीनेस प्रदान करें एंड ओ वी थ्रू गुड हेल्थ जो अच्छे शारीरिक और मानसिक व्यवस्था के साथ में हम उनको हैप्पीनेस दे स्माइल दे यही हमारा कार्यरत अविरत प्रयत्न है तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे ग्रुप के चेयरमैन साहब जो मिस्टर जे पी अग्रवाल साहब हैं और दूसरे प्रमोटर्स वाइस चेयरमैन मिस्टर कपिल अग्रवाल हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अंकित अग्रवाल हमारे प्रमोटर्स के विजन से ही आज हम लोग सोसाइटी के हर व्यक्ति को एक अच्छा हेल्थ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम लोग अविरत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे और मैं आश्वासन देता हूँ कि कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा उनको इलाज के बिना वापस जाना नहीं पड़ेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और मैं सबको आश्वासित करता हूँ कि जितने भी सुविधाएँ उपलब्ध है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जब भी उनको कभी ज़रूरत पड़े लाइफ में वो जरूर गीतांजलि हॉस्पिटल को याद करें और हम हर संभव उनको मदद करने की कोशिश करेंगे थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे अच्छी तरह से याद है गीतांजलि हॉस्पिटल को मैं भी विजिट किया रिसेंटली और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ का क्लीनलीनेस वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है तो वो मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी सुन रहे हैं तो ज़रूर जब भी आपको ऐसा लगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको तो ज़रूर गीतांजलि विजिट करें और वहां पर अपना इलाज ज़रूर कराएं और आप तो अभी डॉक्टर साहब से बात भी करें उनकी आवाज़ भी आपको पहचानने में आ गई है डॉक्टर किशोर पुजारी जी नाम याद रखिए उनसे ज़रूर मिल सकते हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये ताज लैंड एंड होटल जो बांद्रा वेस्ट में है वहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है और उसमें डॉक्टर साहब को ख़ास इनवाइट किया गया था एक अवार्ड के लिए तो मैं चाहूँगा कि वो उस एवॉर्ड के पीछे का रहस्य क्या है और किस लिए ये आपको दिया गया है उसके बारे में ज़रूर बताएं। ये बहुत ही सुखद घटना है हमारे लिए ए न्यूज़ के माध्यम से और वर्ल्ड टूरिज़म कांग्रेस के माध्यम से हमारा हॉस्पिटल गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बेस्ट ग्रीन अवार्ड्स बेस्ट ग्रीन हॉस्पिटल का अवार्ड के लिए चुना गया और इन्होंने हमको फर्स्ट प्राइज ऑफर किया आ, हम लोग बिल्कुल शुक्रगुज़ार हैं उनके लिए इसके तहत हमारे हॉस्पिटल में जो कार्य हो रहा है वो कार्य को इन्होंने रिकोगनाइज़ किया आ, ये कार्य हम लोग अविरत कर रहे हैं जिसके थ्रू हम हर एक पेशेंट को राइट टाइम में हेल्थ केयर की सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं साथ में हमारे यहाँ पे जो 3000 से ऊपर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स हैं नर्सिंग स्टाफ हैं टेक्नीशियंस हैं और वर्ड बॉयज़ हैं बहुत सारे एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं इन सारे लोगों ने मिल हर एक पेशेंट को एक अच्छा अनुभव हॉस्पिटल में आने के बाद देने की कोशिश की है साथ में उनकी सेफ्टी पेशेंट की सेफ्टी और उनका वेल बींग का ख्याल रखते हुए एक ऑर्गेनाइज तरीके से हॉस्पिटल में हर कार्य करने का जो प्रयत्न चल रहा है उसी को रिकगनाइज़ करते हुए उसी को रिकोगनाइज करते हुए उन्होंने ये बेस्ट ग्रीन हॉस्पिटल का अवार्ड दिया है और हम लोग ए और ऑर्गेनाइजर और को बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहते हैं और ये सारे जो फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में इसका ज़रूर लोग यू नो उपयोग कर सकते हैं उसके बाद वो अनुभव बता सकते हैं और उनका फीडबैक और उनका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा हम उसमें भी जो भी कमियां हैं और कमियां जो हैं उसको हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं और एक राजस्थान और नीयर बाय स्टेट्स में एक ऊंचे दर्जे का क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देने की कोशिश हमारे हॉस्पिटल हमेशा करती रहेगी और इसके लिए हमारे प्रमोटर्स मिस्टर जे पी अग्रवाल साहब अंकित अग्रवाल साहब कपिल अगवाल साहब इनको मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस लिए आपको ये अवार्ड दिया गया खास करके आपके सर्विसेज़ को देखकर और ग्रीन हॉस्पिटल के अंतर्गत ये फर्स्ट अवार्ड आपको दिया गया है बहुत ही अच्छा लगा कि आपने राजस्थान में उदयपुर में इस तरह का अवार्ड अपने हॉस्पिटल को मिला है गीतांजलि जबकि बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उन सभी से अलग आपने कुछ किया तब तो आपको ये अवार्ड मिला है तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कॉन्ग्रेचुलेसन आपको और आपके सारे वो स्टाफ को जो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रोमोटर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन उनके इस अवार्ड के लिए और मैं चाहूँगा कि अब आप अपने बारे में बताइए आपने फैमिली के बारे में बताइए कौन कौन आपके फैमिली में है थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैं आ, मेरी फैमिली के साथ उदयपुर में रहता हूँ मैं एक्चुअली हूँ पूना सिटी से जो महाराष्ट्र में है और मेरे साथ मेरी वाइफ मिसिस मोहना है और मेरे दो बच्चे हैं बड़ा जो है लड़का है जिसका नाम है वेदंत और छोटी बच्ची जो है चार साल की है उसका नाम है रिया तो हम चारों लोग उदयपुर में पिछले समय से यहाँ पे स्थित हैं और उदयपुर और राजस्थान हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं साथ में और हम लोग साथ में चलते हुए हमारे कार्य को पूरा करेंगे और उसमें हमारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान भी है उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ आपके माध्यम के थ्रू और आभारम मानता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में मैं चाहूँगा कि आपकी जो छोटी बच्ची चार साल की है उसके लिए कोई एक गीत अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो ज़रूर बताइए एक सॉन्ग है मेरे घर आई एक नन्ही परी ये गाना डेडिकेट हो सकता है मेरे तरफ से मेरे बच्चे के लिए और उसके लिए भी आपको धन्यवाद मैं देता हूँ आप प्लीज़ गाना प्ले कर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही प्यारा सा गीत जो है अपनी बच्ची के लिए आपने प्ले किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे इस गीत को सुनकर क्योंकि गीत बहुत प्यारा है तो आइए ऐसे ही खुशनुमा पल आपके जीवन में सदा बना रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के सभी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छे सुदृढ़ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं मनोकामना व्यक्त करता हूँ और वो हमेशा स्वस्थ रहे सुदृढ़ रहे और खुश रहे यही मैं कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि सब अच्छे रहें स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे और खुश रहें ऐसी शुभकामना आपने की तो इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक मुझे और डॉक्टर किशोर पुजारी जी दी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो